आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन Radio Madhuban, Radio Madhuban, FM. रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 प्वाइंट फोर एफ एम तेवीस चौबीस और पच्चीस नवम्बर दो को ताज लैंड होटल बांद्रा वेस्ट में वर्ल्ड मार्केटिंग कांग्रेस एस कॉन्फ्रेंस में जहां पर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 नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबा नाइन्टी पॉइंट विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आज के शो को सजाने के लिए कृणाल मेहता और जैनिश हमारे बीच में हैं जिनसे हम बात करेंगे तो सबसे पहले कृणाल मेहता से बात करेंगे उनके बारे में जानेंगे आप सभी की तरफ से कृणाल मेहता का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू सो मच मैं मैं मुंबई में रहा हूँ यहीं पर यहीं पर रहा हूँ हमेशा से मैं मनी कंट्रोल कंपनी के लिए काम करता हूँ मनी कंट्रोल कंपनी की मोबाइल एप्लीकेशन मैं जैनेश और हमारी टीम में एक और बंदा है श्रीनिवेश हम लोग ने मिलकर बनाया है और uh, आज हम लोगों को ये प्रोग्राम में uh, उस मोबाइल एप्लीकेशन के लिए अवार्ड मिला कि इंडिया में सबसे बेहतरीन मोबाइल ऐप्लीकेशन फाइनेंस के लिए मनी कंट्रोल ही है सो so, हम बहुत खुश हैं uh, बस फिर मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताइए आपके फैमिली के बारे में आपने पढ़ाई कहाँ से किया और किस तरह से इस फील्ड में आने हुआ आ, मैंने कॉमर्स की पढ़ाई की है मुंबई में ही सिडनम कॉलेज से और आ, पहला जो जॉब था वो कॉलेज से ही हमको मिली थी तो वो एडलवाइज कंपनी में थी जो स्टॉक ब्रोकिंग कम्पनी है क्योंकि मैं स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी में था मैं मनी कंट्रोल ज्वाइन कर पाया और पहले से मुझे अंदाज़ा था कि डिजिटल बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा फ्यूचर में हर कोई इंटरनेट कंज्यूम करके ही मोबाइल एप्प्लीकेशन इस्तेमाल करेगा मोबाइल साइट्स इस्तेमाल करेगा और ये फ्यूचर होगा तो मार्केटिंग के लिए मोबाइल ज़रूरी होता है इसीलिए मैंने ये चूज़ किया था जैनिश और मैं हम दोनों मोबाइल पर ही काम करते हैं और मनी कंट्रोल के मोबाइल वेबसाइट मोबाइल ऐप उनमें कस्टमर्स जब कम्प्लेंट करते हैं वो सारे चीज़ हम लोग साथ में मिलके देखते हैं काफ़ी अच्छा काम कर रखा है हमने बहुत बहुत धन्यवाद कृणाल आप सुन रहे हैं रेडियो मतबान नाइनटी पॉइंट फोर पर विशेष मुलाकात आइए आगे बढ़ते हैं जैनिश जी हमारे साथ हैं जो कृणाल जी के साथ ही है तो जैनश जी आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं धन्यवाद जी और मेरे सभी दर्शकों को नमस्कार जो भी 90.4 पॉइंट सुन रहे हैं मेरा नाम जैनिस शाह है और मैं मुंबई से रहता हूं मुंबई से ही मैंने पढ़ाई की है एंड बेसिकली सब आई मुजरा गुजराती हूं मैं तो गुजराती लोग स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट होते हैं तो इसी वजह से मैंने आ, पहले स्टॉक मार्केट कंपनी में काम किया एंड धैन मैं मनी कंट्रोल में ज्वाइन हुआ कृणाल के साथ उनके साथ मैं ऐप संभालता हूँ ऐप के लिए काम करता हूँ और हम लोग ये कोशिश कर रही कि हम लोग का ऐप जैसे अभी बेहतर है उससे और बेहतर हम कैसे कर पाए इसको सो यस बेसिकली हम लोग ये काम करते हैं मनी कंट्रोल में और अभी हम लोग ने जैसे एक अवार्ड जीता है मूवीज़ अवार्ड तो बेस्ट मार्केट बेस्ट ऐप इन दी फिनेशियल मार्केट तो जस्ट हम लोग हैप्पी है कि हाँ हम लोग ने जीता है ये अवॉर्ड अच्छा जैनिस अपने बारे में बताइए आपके परिवार में कौन कौन है Uh, मेरे परिवार में मेरे साथ कुल पाँच लोग रहते हैं uh, दादा दादी हम लोग के साथ रहते हैं मॉम डैड एंड मेरी एक छोटी बहन है जो मेरे साथ रहती है एंड uh, मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया है जस्ट एक साल पहले तो बस अभी करियर की शुरुआत हुई है लेट्स होप आगे और अच्छा जनीश जी परिवार में सबसे ज़्यादा आपको कौन अच्छा लगता है uh, परिवार में ऑफकोर्स लड़के लोगों की फेवरेट तो मम्मी होगी तो माँ से मैं बहुत करीब हूँ और अच्छा कोई शब्द नहीं है कि उनके लिए बेसिकली सबको मॉमी से अच्छे ही लगते हैं कुछ रीज़न नहीं है पर्टिकुलर कि उनके बारे में बता सकूं सो यस बहुत बहुत धन्यवाद जैनिश बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया चलिए आगे बढ़ते हुए कुराल से पूछूँगा कि आपके परिवार में कौन कौन है उनके बारे में बताइए और सबसे अच्छा क्यों लगते हैं कौन लगते हैं मेरे फैमिली में हम चार लोग हैं मम्मी पापा और हम दो भाई हैं आ, मेरा भाई आ, मेरे लिए मुझसे पाँच साल बड़ा है सो तो मेरा दोस्त भी है और मेरा मेंटर भी है तो मुझे फैमिली में मेरा भाई मुझे ज़्यादा पसंद है बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आपने बताया। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जैसे कि विशेष मुलाकात कार्यक्रम में हम लोग कुराल और जैनिश से बात किया और बहुत ही अच्छा लगा उनकी बातें सुनकर और दोनों जो हैं एक ही कंपनी में काम करते हैं और इस वक्त उन्होंने जो काम किया है उनके काम को सराया गया है और बहुत ही अच्छा एक डिजिटल कंपनी में एप्लीकेशन के लिए उनको खास करके अवार्ड दिया गया जिसके बारे में हमने अभी सुना तो जाते जाते मैं कहूँगा कि जैनश हमें एक मैसेज जरूर दें कि हमारे जीवन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं लेकिन सब कुछ देखते हुए हम कैसे एक मोटिव ले आगे बढ़े उसके लिए क्या हम सोचें सबके जीवन में प्रॉब्लम्स तो आते हैं बट हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी रहता है तो जो प्रॉब्लम आती है बस उसका डट कर सामना करें और यही है कि प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो उसका सॉल्यूशन तो निकलेगा ही निकलेगा तो कभी उम्मीद ना आए चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए विशेष मुलाकात कार्यक्रम में कृणाल और जैनिस जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया नमस्कार दोस्तों चलिए आज की मुलाकात यही पर हम समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे कुछ नई बातें लेकर तब तक हमें दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मोदा 90.4 एफएम फोर एफ एम सुनते रहो मस्कर अपने कदम अपने कदम की गति मैं क्या जानूं मैं क्या जानूं मर दस काज संवार कुछ काम छुका पशु मर दस काज संवार अपने कदम की गति में क्या जा मैं क्या जानूं बाबा पुला हाड जले जैसे लकड़ी कतूला केस जले जैसे घस कपूल अपने कर्म गति में क्या जानू मैं क्या जानू जाग जम का में है गे कहे कबीर तबी नर जाग कर्म की गति मैं क्या जानू मैं क्या जानू बाबारे